श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र की शिक्षा प्रतीक और प्रतिमा में ईश्वर की उपासना करने में नरेंद्र का विश्वास होना इस कारण श्री रामकृष्ण देव को आनंद ऊपर जो कुछ बताया गया है वह नरेंद्र के जीवन में एक विशेष घटना थी यह कहने की आवश्यकता नहीं ईश्वर के मातृभाव और प्रतीक तथा प्रतिमा में उनकी उपासना करने का गूढ़ रहस्य अब तक उन्हें हृदयंगम नहीं हुआ था मंदिर में प्रतिष्ठित देवी देवताओं की मूर्ति पर वे इससे पहले अवज्ञा के सिवाय कभी भक्ति से उनका दर्शन भी नहीं कर सके थे अब से उस प्रकार की उपासना का सम्यक रहस्य उनके हृदय में प्रतिभाषित होकर उनका आध्यात्मिक जीवन अधिकतर पूर्ण और व्यापक हो गया श्री रामकृष्ण देव इससे बहुत ही आनंदित हुए थे हमारे एक मित्र श्री वैकुंठनाथ सन्याल ने इस घटना के दूसरे दिन दक्षिणेश्वर आकर जो कुछ देखा व सुना था उसका अब हम यहाँ उल्लेख करते हैं तारापत घोष नामक एक व्यक्ति के साथ एक ही आपिस में काम करने के कारण पहले से ही मैं परिचित था तारापत के साथ नरेंद्र की विशेष मित्रता थी अथा ऑफिस में भी तारापत के पास मैंने नरेंद्र को कभी कभी देखा था तारापद ने एक दिन बातचीत के प्रसंग में बताया था श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को बहुत प्यार करते हैं तथापि मैंने नरेंद्र नाथ से परिचित होने की चेष्टा नहीं की आज दोपहर को दक्षिणेश्वर जाकर मैंने देखा श्री राम देव अकेले कमरे में बैठे हैं और नरेंद्र नाथ बाहर एक और पड़ा सो रहा है ठाकुर का मुख्यमंडल प्रसन्नता से उत्फुल्ल हो रहा है पास जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने नरेंद्र नाथ को दिखाकर कहा देख यह लड़का बड़ा अच्छा है उसका नाम नरेंद्र है पहले माँ को नहीं मानता था अब कल मान गया है कष्ट में है इस कारण माँ से रुपया पैसा मांगने के लिए कह दिया था परंतु नहीं मांग सका कहा लज्जा आती है मंदिर से लौटकर मुझसे कहा माँ का गाना सिखा दीजिए माँ तुम ही तारा यह गाना सिखा दिया कल रात भर वही गाना गाया इस कारण अब सो रहा है प्रसन्नता से हंसते हुए नरेंद्र ने काली को माल लिया। बहुत अच्छा हुआ ना? उन्हें कुछ देर बाद पुनः हंसते हुए बोले नरेंद्र ने माँ को मान लिया बहुत अच्छा हुआ क्यों इसी तरह घुमा फिरा कर उसी बात को बारम बार कहते हुए वे आनंद प्रकट करने लगे निद्रा भंग होने पर लगभग दिन के चार बजे नरेंद्र कमरे में आकर ठाकुर के पास बैठ गए मुझे ऐसा लगा कि अब वे उनसे विदा लेकर कलकत्ते लौट जाएंगे परंतु ठाकुर उन्हें देखते ही भावाविष्ट होकर उनसे सटकर प्रायः उन्हीं की गोद में आ बैठे और कहने लगे अपना शरीर और नरेंद्र का शरीर कमशा दिखाकर देखता हूँ कि यह मैं हूँ फिर वह भी मैं हूँ सच कहता हूँ कुछ भी भेद नहीं देख पा रहा हूँ जैसे गंगा के जल में एक लाठी का आधा भाग डुबा देने से दो भाग दिखाई पड़ते हैं पर यथार्थ में दो भाग नहीं है एक ही है समझा माँ के सिवाय और है ही क्या क्यों इस प्रकार बातें करते हुए देखा एक बोल उठे तंबाकू पीऊँगा मैंने जल्दी से चीलम में तंबाकू लगाकर उनका हुक्का उनके हाथ में दिया दो एक कस उन्होंने हुक्का लौटाते हुए कहा चीलम में पीऊँगा इतना कहकर चिलम हाथ में लेकर कष्ट लगाने लगे दो चार बार खींच कर चिलम को नरेंद्र के मुख के पास ले जाकर कहा पी मेरे हाथ से ही पी ले नरेंद्र इस बात से बहुत ही संकोच में पड़ गए यह देखकर उन्होंने पुनः कहा तेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी है क्या तू और मैं भिन्न हूँ यह भी मैं हूँ वह भी मैं हूँ इतना कहकर नरेंद्र को तम्बाकू पिलाने के लिए फिर से अपना हाथ उनके मुख के पास ले गए लाचार होकर नरेंद्र नाथ ने ठाकुर के हाथ में मुख लगाकर दो तीन कस खींचकर मुख हटा लिया ठाकुर उन्हें मुख हटाते देखकर पुनः स्वयं तंबाकू पीने लगे नरेंद्र व्यस्त होकर तुरंत ही बोल उठे महाराज हाथ धोकर तंबाकू पीजिए परंतु वह बात सुनता कौन है धत्मूर्ख तुझमें तो भारी भेद भेद बुद्धि है इतना कहकर ठाकुर उस जूठे हाथ से ही तम्बाकू पीने और भावावेश में बातें करने लगे खाद्य वस्तु में से यदि कुछ अंश पहले ही किसी को दे दिया जाए तो ठाकुर बाकी अंश को जूठा समझकर खा नहीं सकते थे किंतु नरेंद्र के बारे में आज उन्हें इस प्रकार का व्यवहार करते देखकर मैं आश्चर्य से सोचने लगा कि नरेंद्र को ये कहाँ तक अपना समझते हैं बातचीत में रात के आठ बज गए उस समय ठाकुर की भावावस्था कम होते देख कर और मैं उनसे विदा लेकर पैदल कलकत्ते लौट आए इसके बाद हमने नरेंद्र को अनेक बार कहते सुना है अकेले ठाकुर ही केवल प्रथम की भेंट से हर समय समान भाव से मेरे ऊपर विश्वास करते आए हैं। अन्य कोई नहीं, अपने माँ भाई भी नहीं उनके इस प्रकार के विश्वास और प्यार ने ही मुझे जन्म भर के लिए बांध लिया है केवल वे ही प्यार करना जानते हैं और कर सकते हैं संसार के दूसरे लोग केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए प्यार का बहाना मात्र करते हैं